बेहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय छ्रमण दो धूमयान मार्ग का वर्णन तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्न का उत्तर अथ ये ये नवसा लोका धूम संभव धूमद्रात्रिम्रात्रेरपक्षीक्षीय तन्मासां तन्मा दक्षिणादीत्येतिमा से पितृलोक पितृलोकाचंद्र ते चंद्रम प्राप्यातिवा यहां सोमं राजपक्षी स्वेत्य पर्यव्यथेमने काशम अभि निस्प्यंत आकाशाद वाँु वाुर्विष्टि वृष्टे पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्या ते पुनः पुषाग्नौय तोषानौ जाये लोकान्त्युत्थन एववात अथ चेत पंथान विधुस्ते कीटा पतंगा य और जो यज्ञ दान तप के द्वारा लोगों को जीतते हैं वे धूम धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं धूम से रात्रि देवता को रात्रि से अपक्षी मार्ग पक्ष कृष्ण पक्षाभिमानी देवता को अपक्षी मार पक्ष से जिन छह महीनों में सूर्य दक्षिण की ओर होकर जाता है उन छह मास के देवताओं को छह मास के देवताओं से पितृलोक को और पितृलोक से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं चंद्रमा में पहुंचकर वे अन्न हो जाते हैं वहां जैसे ऋत्विक गण सोम राजा को आब्जायस्व ऐसा कहकर चमश में भरकर पी जाते हैं उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैं जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे इस आकाश को ही प्राप्त होते हैं आकाश से वायु को वायु से वृष्टि को और वृष्टि से पृथ्वी को प्राप्त होते हैं पृथ्वी को प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं फिर वे पुरुष रूप अग्नि में हवन किए जाते हैं उससे वे लोक के प्रति उत्थान करने वाले होकर स्त्री रूप अग्नि में उत्पन्न होते हैं वे इसी प्रकार पुनः पुनः परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों मार्गों को नहीं जानते वे कीट पतंग और दास मच्छर आदि होते हैं अथा पुनर्यी नैवम विदुक्रांतोत्रपदार्थ कस्य वेदिता कवल कर्मणोंगेना होंत्रदी दान दहेदी भिक्षारण द्रव्यसंभागलक्षण तपसा दहद्यवक्षाद्यतिशचांद्राणादीना लोकान्दी लोकानि बहुवचना फलता अभिप्रेत धूम अभी संभव मग इवेहा देवता धूम देवतां आदि च आदिश्द्याूमदेवताप्यर्थ आतिवाहिककता और जो इस प्रकार नहीं जानते उत्क्रांति आदि अग्निहोत्र अग्निहोत्रसबंधी छ पदार्थों को ही जानने वाले केवल कर्मी हैं तथा यज्ञ वेदी वेदी से से बाहर बाहर भिक्षा मांगने वालों को द्रव्य रूप रूप दान एवं वेदी के के ही अतिरिक्त तप द्वारा लोगों को जीतते हैं लोकान ऐसा बहुवचन होने के कारण वहां भी फल का तारतम्य माना गया है वे धूम को प्राप्त होते हैं उत्तर मार्ग के समान भी देवता ही धूमादि शब्द वाच्य है तात्पर्य है कि वे धूम देवता को प्राप्त होते हैं इन देवताओं की अतिवाहिक उत्तर मार्गी देवताओं के समान है धूमांत्रिम रात्रिदेवताम तथो अपक्षीय माण पक्षम अपक्षीय पक्ष देवताम ततो जान षण्मा दक्षिणाम दिशम आदित्य एतितान मास देवता मासदेवताशेषा प्रतिपद्यन्ते मससेभ्य पितृलोक पितृलोकाचंद्रम ते भवन्ति तां प्राप्या तूतान यथा सोमं राजे ऋत्ज आप्याय स्वापक्षीयस्वे भक्ष्यवनाश्रम्प्तान कर्मिणो भृतनी वा, वामिनो भक्षपु्य दवा धूम से रात्रि अर्थात रात्रि देवता को वहां से कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता को और वहां से जिन छह महीनों में सूर्य दक्षिणा दिशा में होकर चलता है उन मास देवता विशेषों को प्राप्त होते हैं मास देवताओं से पितृलोक को और पितृलोक से चंद्रमा को जाते हैं उस चंद्रमा में पहुंचकर वे अन्न हो जाते हैं अन्न भूतान जिस प्रकार जहाँ यज्ञ में ऋत्विज लोग आप्यायस्व अपीयस्व ऐसा कहकर सोम राज, राजा को भक्षण करते हैं उसी प्रकार चंद्रमा को प्राप्त हुए उन अन्न कर्मियों को स्वामी जिस प्रकार सेवकों से सेवा कराते हैं उसी प्रकार देवता लोग भक्षण करते अर्थात उनका उपभोग करते हैं आप्य आप्ययस्वापक्षीय स्वे ती न मंत्री चमसस्थं भक्षणनापक्षन पुनर्भक्षी देवा अपि सोमलोके अभी पुनः लर्मेण उपकरणूतानश्राम कर्मा फल प्रयक्ष तेम आप्यायनम् सोमस्याप्यायनम् इवोप भ उपकरण भूतान देवाह आप्याय अपक्षीयस्व यह कोई मंत्र नहीं है तो फिर क्या है तात्पर्य है कि सोम को चम्मच में आप्याय आप्याय भर भर कर उसका भक्षण के द्वारा अपक्षय करके पुनः पुनः भक्षण करते हैं इसी प्रकार जिन्हें चंद्रलोक में शरीर प्राप्त हुआ है उन अपने उपकरणभूत कर्मियों को देवता भी पुनः पुनः विश्राम देते हुए उन्हें कर्मानुरूप फल देते हुए क्योंकि सोम के आप्यायन के समान यही उनका आप्यायन है इस प्रकार आप्यायन करके उन अपने उपकरणभूत कर्मठों का देवगण उपभोग उपयोग करते हैं तेसाम कर्मिलाम जदा यस्मिन काले तद यज्ञानादिलक्षण सोमलोक प्रापक कर्म पर्यवती गति परीक्षीयतर्थ अथ तदेमे तदे प्रसिद्धमाकाशम अभिस्प्य श्रद्धा शब्दवाच्यालोकानौता आपह सोमलोके सोमलोकर्मिणा उपभोगाय शरीर आरब्ध आरब्धम अमयम ता मंडी इवातर परका, परकात प्रवल प्रना सूक्ष्म आकाशभूता इवती तदिद उच्यत इमं एक आकाशम इति अब अर्थात जब अर्थात जिस समय उन कर्मियों का उन्हें सोमलोक की प्राप्ति कराने वाले यज्ञादिपकर्म सब ओर से चला जाता, अर्थात हो जाता अर्थात हो हो है, तो फिर वे इस प्रसिद्ध आकाश को ही हो जाते हैं, जो कि वह जो में हवन किया हुआ आप सोम के आकार में परिणित हुआ रहता है जिसके द्वारा सोम लोक में कर्मियों का जल में शरीर आरंभ किया जाता है वह आप कर्मों का क्षय होने पर धाम के संपर्क से बर्फ के डले के समान पिघल जाता है वह पिघलकर पिघल कर सूक्ष्म आकाशभूषा हो जाता है इसी से यह कहा जाता है कि वे इस प्रसिद्ध आकाश को ही अभिन्न अभिनष्पन्न होते हैं कर्मिण तत्थरी संत पुरोता दिना इतमुत नियंत्र अंतरिक्ष घास आकाशाद वायुमित वायुवृष्टि प्रतिपद्यदुक्त पर सोमं ते प्राप्य लोके अस्म लोकेम जुहवतीहूत्या अन्न संभवती वे आकाश शरीर हुए कर्मी फिर भी पूर्व पूर्ववायु आदि से अंतरिक्ष में इधर उधर ले जाए जाते हैं इसी से श्रुति कहती है आकाश से वायु को प्राप्त होते हैं वायु से वृष्टि को प्राप्त होते हैं इसे से ऊपर कहा है देवगण परजन्य पर्जन्यग्नि में सोम राजा को हवन करते हैं वहां से वे वृष्टि रूप होकर पृथ्वी पर गिरते हैं पृथ्वी पर पहुंच वे व्रीही एवं जीवादी अन्न हो जाते हैं इसी से कहा है देवता लोग इस लोक रूप अग्नि में वृष्टि को होमते हैं उस आहुति से अन्न होता है ते पुनः पुषाग्नौ हूयते न भूता रेत शिचि तथो रेत भूता जोशानौ हूय तैयते लोक प्रत्युत्थिनस्ते लोक प्रत्युत्षंतोत्रादी ततो धुमादिना पुनः पुनः पुनरिमम लोकमिति सोमलोक पुनरम लोकमेंत घटीयंत्रवच्च क्रीड उत्तर उत्तरमार्गाय सद्यो मुक्तये वा मुक्त ब्रह्म नो कामान संस अन्न होने पर वे वीरियाधान करने वाले पुरुष रूप अग्नि में हवन किए जाते हैं फिर रूप हुए स्त्री रूप अग्नि में होम किए जाते हैं तदनंतर वे परलोक गमन के लिए उद्यत होकर जन्म लेते हैं वे परलोक के प्रति उद्यत होकर अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करते हैं फिर धुमादि के काम से क्रम से पुनः पुनः सोम लोक को और पुनः इस लोक को प्राप्त होते रहते हैं वे कर्मी लोग इस प्रकार निरंतर आते जाते रहते हैं अर्थात घटी यंत्र के समान चक्राकार होकर घूमते रहते हैं जब तक वे ब्रह्म को नहीं जानते तब तक उत्तर मार्ग अथवा सद्यो मुक्ति के लिए इसी प्रकार भ्रमते रहते हैं। चतुर्थ अध्याय में कामना करने वाला इस प्रकार संसरित होता रहता है ऐसा कहा भी है अथ पुनर्यज उत्तरम दक्षिणम चैत पंथान विदुरुतर से दक्षिण से थ प्रतिपत्त कर्मवा नानुतिष्ठन्ति वाष्ती ते किं भवन्ति ते की पतंगा यदिदेदशूक दशुकेत संति कष्ट अशन पुनरुद्धार एव दुर्लभ तथा चुत्यनम तानि मार् शुद्राण्य शावती भूतानी भवंती जायस्व मृस्व इति और जो उत्तर या दक्षिण इन दोनों ही मार्गों को नहीं जानते अर्थात उत्तर या दक्षिण मार्ग की प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा कर्म का अनुष्ठान नहीं करते वे क्या होते हैं सो कहा जाता है वे कीट पतंग और जो ये दंद सुक अर्थात डांस और मच्छर आदि है, होते हैं इस प्रकार यह संसार गति बड़ी कष्टमयी है इसमें डूबे हुए का पुनः उद्धार होना ही दुर्लभ है ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है वे ये छुद्र और निरंतर आने जाने वाले जीव होते हैं, जन्म लो और मर जाओ ऐसा उनका तीसरा स्थान होता है तस्मा सर्वोत्साहन यथाशक्ति स्वाभाविक कर्म ज्ञान हानिना दक्षिणोत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम शास्त्रीय कर्म ज्ञानम वातिद्यथ तथा चोक्त अत वैलु दुर्प्रप्त्म तस्माजुगुत श्रुत्यंतरा मोक्षा प्रते अुतर मग प्रतिपत्ति साधन एवं महा कर्तव्य गम्यतेमुपर्तन अतः स्वाभाविक कर्म और ज्ञान को छोड़कर पूर्ण उत्साह के साथ यथाशक्ति दक्षिण और उत्तर मार्गों की प्राप्ति के साधन साधनभूत शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय ज्ञान उपासना का अनुष्ठान करे ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है ऐसा ही कहा भी है अतः इस ब्रीही भाव से छूटना बड़ा कठिन है इसलिए इससे बचता रहे इन दूसरी श्रुतियों से तात्पर यही है कि मोक्ष के लिए प्रयत्न करे उनमें भी उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधन में ही प्रमाण जत्न करना चाहिए ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि धुमादि मार्ग के विषय में यह कहा गया है कि वे इस प्रकार निरंतर आते जाते रहते हैं एवं प्रश्न सर्वे निर्णीता असौ वै लोक इत्यारभ पुरुष संभवती चतुर्थ प्रश्न जतिथ्याहुत्याम इत्यादि प्राथम्य पंचमस्थु द्वितय देशयान से पथ प्रतिपितृयान से दक्षिणोत्तर मग प्रतिपत्ति साधन कथ कथन तेन प्रतिपद्यन्ते अग्निभ्य कैचिदर्चि प्रतिप्य केचिधूमी निप्रतिपत्ति द्वितीय प्रश्न आकाशाद क्रमेम लोको न पतंगादि तृतीयोपि प्रश्नों प्रश्नों इस प्रकार अब का निर्णय हो गया असौलोक गौतम यहाँ से लेकर पुरुष संभवती इस इस स्थल तक यथ्य माह इत्यादि चतुर्थ प्रश्न का पहले उत्तर दिया गया है देवजान मार्ग की प्राप्ति का साधन तथा पितृयान का साधन किया है इस पंचम प्रश्न का दक्षिण और उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधन बतला द्वितीय उत्तर द्वारा निर्णय किया है उसी से प्रथम प्रश्न का भी उत्तर हो जाता है अंत्येष्टिप संस्कार के समय अग्नि में ढाले जाने पर फिर वहां से कोई अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त होते हैं और कोई धूमादि मार्ग को इस प्रकार उन्हें विभिन्न मार्गो की प्राप्ति होती है पुनरावृत्ति दूसरा प्रश्न है उसका आकाशादि क्रम से इस लोक में आते हैं इस प्रकार निर्णय किया गया है इसी से परलोक भरता नहीं है तथा कुछ कीट पतंग योनियों को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए भी वह नहीं भरता इस प्रकार तीसरी प्रश्न का निर्णय हो गया है इति येदारण्य को भाष्य ष्ठाध्याय द्वितीय कर्म विपाक ब्राह्मणम